सहनाबत सहनो भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त ओम शांति शांति शाति शांति शांति साधक और साधिकाओ इस कक्षा का प्रारंभ एक ऐसे उद्देश्य को लेकर के किया जा रहा है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक युवक बूढ़े बच्चे सभी को अपने जीवन में अनुभव होती है जैसे हम शरीर की सुरक्षा के लिए अपने अनुकूल भोजन की मांग करते हैं जो भोजन हमारे शरीर के प्रतिकूल होता है जिसे हमारा शरीर सूट नहीं करता है ग्रहण नहीं करता है रोग उत्पन्न कर देता है उस भोजन को हम किसी के कहने पर भी उसको खाते नहीं है उसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि जो अनुकूल भोजन होगा वही मेरे स्वास्थ्य का आधार बनेगा वही मेरे स्वास्थ्य को उन्नत करेगा जिस भोजन से मैं बीमार हो जाऊं, जिस भोजन से मैं अपने स्वास्थ्य से ही हाथ धो बैठूं, उस भोजन की उपयोगिता मेरे लिए न जैसी है ना होने के बराबर है तो जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित भोजन पौष्टिक भोजन आयु के अनुसार अपने आहार का चुनाव करते हैं ऋतु के अनुसार हम चुनाव करते हैं अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार हम भोजन को छाटते हैं और ऐसे सावधान व्यक्ति अपने सुंदर स्वास्थ्य के स्वामी बने रहते हैं उनका स्वास्थ्य उनका मित्र रहता है और वो अपने शरीर को उतना ही प्यारा मानते हैं कि जैसे एक मित्र दूसरे अपने मित्र को बहुत ही प्यारा मानता है जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को ऐसा चाहता हुआ कि मैं दुख में पड़ू तो कोई बात नहीं मैं संसार में अकेला नहीं हूं मेरे साथ में मेरा मित्र तो है मेरा कोई सहारा तो है मेरा कोई अपना तो है ऐसे ही जो भोजन के संबंध में सावधानी रखता है किसी के कहने से भोजन नहीं खाता किंतु जो उसकी मांग होती है जो उसके शरीर को अनुकूल पड़ता है वही भोजन खाता है वह अपने स्वास्थ्य का स्वामी बन जाता है तो ये शरीर का भोजन तो शरीर को स्वस्थ रखता है शरीर को सबल रखता है निरोग रखता है ऐसे ही एक भोजन और होता है जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते भौतिक भोजन को हम आंखों से देख लेते हैं ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है ये अच्छा नहीं ये ये ठीक नहीं है ये, ये अच्छा है हम भौतिक पदार्थों को इन इंद्रियों से देख सकते हैं, देख लेते हैं और हम चुनाव कर लेते हैं और अपने स्वास्थ्य को या तो बिगाड़ते हैं या सुधारते हैं पर आत्मा का भोजन होता है सदविचार ये विचार अदृश्य हैं, ये विचार अदृश्य जगत से आते हैं ये विचार किसी अलौकिक जगत से व्यक्ति के अंदर आते हैं और उन अदृश्य विचारों को इन चर्म चक्षुओं से इन आंखों से उनका ना तो प्रभाव देखा जा सकता है और ना उनको किसी शारीरिक भोजन की तरह उनका सेवन किया जा सकता है तो अदृश्य विचारों से लाभ लेने का या दूसरे शब्दों में कहूं कि वेद के अनुकूल या वेद के अंदर जिन सुंदर पवित्र और स्वच्छ विचारों का संक, संकलन किया गया है और जिन ऋषियों ने उन विचारों को हमारे लिए हमारे आत्मा की पुष्टि के लिए हमारे आत्मा के भोजन के लिए संग्रहित कर दिया है उन विचारों का नाम है संध्या संध्या आत्मा का एक भोजन है जैसे गलत भोजन से शरीर बीमार हो जाता है गलत भोजन से हम डॉक्टर तक पहुंचते और तेजी से स्वस्थ होने की कामना करते हैं, ऐसे ही गलत विचारों से हमारे आत्मा और मन और वाणी भी बीमार हो जाते हैं। जिसका मन बीमार है उसका शरीर बीमार होगा ही जिसका मन गलत विचारों से रंगा हुआ है उसका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता इसलिए आत्मा का भोजन हमें कहा से मिलेगा वो मिलेगा ऋषियों की पुस्तकों से ऋषियों की वाणी से वेदों से वेद के अनुकूल चलने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे उन सब से हमें इन विचारों का भंडार इन विचारों की उपयोगिता जानने को मिलेगी तो संध्या का विधान भी ऋषि ने वेद ने इसी उद्देश्य से किया है कि व्यक्ति भोजन से जैसे अपने अंदर स्वस्थता अनुभव करता है अपने अंदर वो एक शांति का अनुभव करता है ऐसे ही आत्मा की शांति के लिए सुंदर पवित्र और निर्मल विचारों की आवश्यकता है मनुस्मृति में मनु जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं वो कहते हैं कि अगर हम अपनी आयु को दीर्घ बनाना चाहते हैं और दीर्घी नहीं दीर्घ आयु तो कौए की भी होती है कछुए की 250-300 वर्ष की आयु होती है ऋषि कहते हैं दीर्घ आयु तो तुम्हें प्राप्त होगी ही लेकिन साथ में वो दीर्घ आयु आपके सुखी जीवन का भी आधार बने इस दृष्टि से संध्या को लंबे समय तक करना चाहिए बहुत से लोग संध्या करते हैं पांच मिनट में मंत्र पाठ कर लेते उठ जाते बीस वर्ष करते रहते हैं तीस वर्ष करते रहते बूढ़े हो जाते हैं फिर कहते हैं कि संध्या से हमें मिलता तो कुछ है नहीं और ऐसे बहुत सारे लोग नास्तिक भी हो जाते है और अगर मैं सही हूँ अपनी जगह पर तो भगत सिंह जैसा व्यक्ति भी अंतिम समय में नास्तिक हो गया था गुरु ग्रंथ तो पकड़ाने की ग्रंथि जी बार बार प्रार्थना करते हैं कि भगत सिंह तो अंतिम समय में तो इस गुरु ग्रंथ को पकड़ ले उस रब को याद कर ले भगत सिंह कहता है कि मुझे रब के ऊपर विश्वास नहीं मुझे उस ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं और ये उस युवक के शब्द हैं जिसके पिता कट्टर आर्य समाज से जुड़े हुए कारण क्या था कारण यही था कि जिस क्षेत्र में हम काम करना छोड़ देते हैं जिस क्षेत्र में हम विचार करना छोड़ देते हैं वो क्षेत्र हमारा कमजोर रह जाता है तो इस संध्या का मतलब यही है कि हम एक आत्मिक भोजन की अपने आत्मा को पुष्ट करने की एक विधि हमें पता लगे और उस विधि को अपनाने से निश्चित रूप से हम अपने जीवन में जो चाहते है जो हमारी सबसे बड़ी मांग है और वो मांग है कि हमें आत्मिक शांति मिले मिलनी ही चाहिए उस आत्मिक शांति की प्राप्ति आपको इन संध्या के मंत्रों से इन पर विचार करने से इन पर चिंतन करने से और इन पर आचरण करने से ही प्राप्त हो सकती है कोई आप में से ये कह सकता है कहने वाले तो कह देते हैं बहुत जल्दी कह देते हैं और कहने में एक सेकंड में नहीं लगता कहते हैं कि साहब संध्या करते हुए मंत्रों का पाठ करते हुए मुझे 20, 30 वर्ष हो गए आप कहते हैं आत्मिक शांति मिलेगी मेरी तो आत्मिक शांति और बढ़ जाती है। मुझे तो लगता है कि जल्दी से संध्या समाप्त हो और मैं दूसरे काम में लगू मतलब यही है कि ऐसे लोग वो है जो मंत्र पाठ से ही केवल आत्मिक शांति प्राप्त करना चाहते है ऐसा कभी संभव नहीं है न है न हुआ और न होगा जब तक किसी बात का प्रयोग हम अपने जीवन में नहीं करते तब तक उस प्रयोग से हम लाभ कैसे उठाएंगे लेबोरेटरी में बहुत सारे प्रयोग होते हैं बाजार में कोई नई दवाई उतरती है तो ऐसे ही थोड़ी ना मनुष्य पर प्रयोग शुरू कर देते हैं पहले पशुओं पर प्रयोग करते हैं और जब पशुओं पर वो प्रयोग सफल हो जाते हैं तब उस दवाई को मनुष्यों पर प्रयोग करते हैं संध्या केवल इसका नाम नहीं है कि हम मंत्र पाठ से ही अपने कर्तव्य की इतीसरी समझ लें तो हम आपको इस कक्षा में मंत्र पाठ आपसे बुलवाएंगे बाहर आपका मौन है पर कक्षा में आपका मौन नहीं है कक्षा में आपको मौन तोड़ना है इसलिए तोड़ना है क्योंकि आपकी वाणी खुलेगी आपका उच्चारण होगा आपके संस्कार पड़ेंगे आप एक अच्छी बात बोलने का अभ्यास करेंगे तो इन सब बातों को लेकर के ये संध्या की कक्षा प्रारंभ की गई है अब थोड़ा सा हम विचार करें कि संध्या कहते किसे सम तो इसमें उपसर्ग है जो हमारी बहन बेटियां संस्कृत जानती होंगी या इनमें से जो संस्कृत जानते होंगे वो इस बात को समझ लेंगे सम इसमें उपसर्ग है और ध्य चिंतायाम ये पाणनी की बनाई हुई धातु है सम्यक रूप से चिंतन किया जाए जिसका या जिस काल में उसका नाम है संध्या जिस समय में परमेश्वर का सच्चे हृदय से ध्यान किया जाता है उस काल को उस समय को संध्या कहा जाता है हालांकि हम संध्या क्षण क्षण में करते हैं और हम सब संध्या कर ही रहे हैं परंतु परमेश्वर की संध्या नहीं कर रहे हम कोई भौतिक पदार्थ की संध्या कर रहा है कोई पुत्र की संध्या कर रहा है कोई बेटी की संध्या कर रहा है कोई भोजन की संध्या कर रहा है भगवान की संध्या के लिए ऋषियों ने केवल दो ही काल निर्धारित किए हैं एक तो सुह सुबह यानी जब रात की समाप्ति हो रही होती है और दिन का ऊषा काल प्रारंभ हो रहा होता है ये जो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक से डेढ़ घंटा है इसमें ऋषि ने कहा है कि आप संध्या करें आप ईश्वर का ध्यान करें और ध्यान वही कर सकता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यासी होगा फिर कहा कि रात की संध्या कब करें तो कहा कि जिस समय रात का प्रारंभ हो रहा हो और दिन की समाप्ति हो रही हो तो उन दोनों में जो संधि हो रही है यानी एक की समाप्ति है और दूसरे का आरंभ है यू कह सकते हैं कि एक का जन्म है और दूसरे की मृत्यु है तो ये भी एक संधि काल है हमारा ये जन्म और मृत्यु क्या है ये भी एक संधि काल है इधर मृत्यु होती है और उधर जन्म हो जाता है उधर जन्म हो जाता है और इधर मृत्यु हो जाती तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि हर जगह हम संधि से संध्या से बंधे हुए हैं तो ऋषु ने यहाँ पर ये कहा है कि हम संध्या को ठीक तरह से दो ही समय में कर सकते हैं कि एक तो सुबह यानी सूर्योदय से पहले पहले और शाम को बताया कि जब आकाश में तारे दिखने लगे अर्क ऐसा एक श्लोक आता है जब अर्थ दिखने लगे यानी जब तारे दिखने लगे उस समय तक संध्या करने का विधान है और इसके पीछे एक कारण है कारण ये है कि इन दोनों समयों में हमारे अंदर सत्व गुण की बहुलता रहती है प्रबलता उस समय रहती है व्यक्ति दिन भर तो रजोगुण कभी तमोगुण कभी सतोगुण जैसे सूर्य की धूप है दोपहर को तो उस समय व्यक्ति का सत्गुण दब जाता है उभारोगे तब भी नहीं उभरेगा क्योंकि वो ऊपर इतना बड़ा सूरज हमारी खोपड़ी पे पड़ रहा है वो रजोगुण को उभारता है अग्नि को उभारता है और सुबह सुबह जब आदमी बैठता है ध्यान में सूरज का भी कोई पता नहीं होता है उसका आगमन होने वाला है इसलिए ऋषियन उसको ब्रह्म मुहूर्त है उस समय व्यक्ति के अंदर सत्य गुण की मात्रा बढ़ी हुई होती है व्यक्ति अपने अंदर एक शांति का एक आनंद का एक सुख का अनुभव करता है इसी तरह शाम का जो काल है उस समय भी शत्रु की प्रधानता होती है तो वैसे तो क्षण में संध्या कर सकते हैं लेकिन वो क्षण वाली संध्या वो हमारी भक्ति का कोई विशेष आधार नहीं बनेगी संध्या दो ही काल में ऋषि ने कहा है कि सुबह और शाम तो इन दो समयों में जब हम भली भांति परमेश्वर का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से हम जिस उदेश्य के लिए यहां पर आए हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा होगा और इस संध्या को ऋषियों ने ब्रह्मयज्ञ भी कहा है तो ब्रह्मयज्ञ में ऋषि ने दो बातें कही एक तो कहा कि तुम परमेश्वर का ध्यान करो लेकिन अधूरा एक बात दूसरी बात के बिना अधूरी है कि परमेश्वर का ध्यान तो करो लेकिन वो अधूरा रहेगा अधूरा कैसे रहेगा वोले परमेश्वर के ध्यान के बाद पढ़ना पढ़ाना भी शुरू कीजिए जिसको हम शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना कहते हैं या स्वाध्याय करना कहते हैं जब ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं तब ये ब्रह्मय यज्ञ पूरा होता है तो इस शिविर को हम ब्रह्मय यज्ञ कह सकते ये पूरा का पूरा शिविर ब्रह्मय यज्ञ की धूरी पर चल रहा है हम उपासना के बारे में पढ़ते है सुनते हैं हम दूसरे विषयों पर चर्चा सुनते हैं ये सारी की सारी चर्चा हमारी ब्रह्म जी के ऊपर ही चल रही है तो हम आज शुरुआत करेंगे अपने इस की आधा यज्ञ तो मैं कर रहा हूं और आधा यज्ञ हमारे दूसरे पढ़ाने वाले कर रहे हैं तो इस प्रकार से ब्रह्म जी की पूरी चर्चा इस शिविर में हो ही रही है होगी ही तो सबसे पहले हम संध्या का प्रारंभ कहा से करते हैं हमारा सबसे प्यारा और ऋषि का भी महाप्यारा मंत्र गायत्री मंत्र हम सब जानते होंगे लगभग गायत्री मंत्र या आप में से कोई ऐसा है जो गायत्री मंत्र से परिचित ना हो थोड़ा हाथ खड़ा करें ये कई लोग इसलिए नहीं खड़ा कर रहे होंगे कि कोई कहेगा कि देखो इतने साल हो गए गा, इनको गायत्री मंत्र का ही पता नहीं है कई बार ऐसा भी हो सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि शाह कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको कम से कम गायत्री मंत्र याद ना हो तो हम इस संध्या की शुरुआत गायत्री मंत्र से करेंगे और गायत्री का मतलब है गई गाने वाले को जो दुख से पार उतार दे जो गाता है वो दुख से ऊपर उठ जाता है दुख से पार चला जाता है इसलिए इसका नाम गायत्री मंत्र रखा गया है और जब बच्चे को प्रारंभ काल में गुरु शिक्षा देता था तो आजकल जैसे क्या करते हैं प्रवेश लेने से पहले उसका सर्टिफिकेट पूछते हैं चरित्र प्रमाण पत्र पूछते हैं उसके पिछले अंकों की मार्गशीट पूछते हैं बहुत सारी चीजें पूछते हैं और तब उसको प्रवेश उस योग्यता के आधार पर देते हैं प्राचीन काल में ऋषि कहते हैं कि योग्यता तो हम भी पूछेंगे तो सबसे पहले वो बच्चे को गायत्री मंत्र की शिक्षा दिया करते थे वो तो गायत्री मंत्र को सीख और उसका अर्थ बताते थे क्योंकि हमारा प्रारंभ और अंत ईश्वर में ही होता है हमारा प्रारंभ भी ईश्वर में है और हमारा अंत भी ईश्वर में है हम ईश्वर से कहीं बाहर जा ही नहीं सकते कालातीत इसलिए उसको कालातीत कहा तो हम सभी मिलकर के एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप लोग बोलेंगे और उसके बाद फिर बहुत संक्षिप्त सी एक व्याख्या एक छोटा सा भावार्ता आपके सामने रखता चला जाऊंगा और इस तरह से हम इस कक्षा की शुरुआत करेंगे भु स्वाहाँ भर्गोदेवस धीमे देवस्य धीमहि यो न प्रचोदया अब मैं एक बार पूरा मंत्र बोलूँगा और उसके बाद फिर आप उसको दोहराएंगे ओ भूर्भुवा स्वाह तत्सवेतुर्वरेण्यम भर्गो देवस्मही प्रचोदया बोलिये ओ, ओ, ओ, यो ना प्रचो इस मंत्र के अंदर स्तुति प्रार्थना और उपासना तीनों का वर्णन किया गया है इस्तुति हम करते हैं ईश्वर की स्तुति हम करते हैं ईश्वर के गुणों की गीत गाते हैं हम इसमें ईश्वर के गुणों के तो जहां जहां पर इसमें ईश्वर का नाम आया हुआ है जैसे ओम भूर भुव स्व सवितुर वरेण्यम तत् वर्गो इसमें ईश्वर की स्तुति गाई गई है ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है और प्रार्थना प्रार्थना में है कि हम मांगना क्या चाहते हैं तो इसमें अंत में आया है धियो योना न प्रचोदया हम आपसे बुद्धि की प्रेरणा चाहते हैं हम आपसे चाहते हैं कि हमें एक कल्याण का मार्ग दिखाने वाली बुद्धि आपसे चाहिए यह है प्रार्थना और उपासना क्या है तीम ही जब हम उस परमात्मा को उस बुद्धि को अपनी मेहनत से अपने कर्म से अपनी योग्यता से जब हम अपनी प्रज्ञा को बढ़ाते हैं जब हम अपनी बुद्धि को पवित्र करते हैं जब अपनी बुद्धि को सीधी दिशा में हम ले जाते हैं और जो भी बुद्धि को कम करने वाले कर्म हैं, जो भी बुद्धि को गलत दिशा में ले जाने वाली हमारी क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं से हम अपनी जागरूकता से चौकसी से हम उन क्रियाओं से अपने आप को अलग बचा लेते हैं तब तो परमात्मा से हमें वो बुद्धि प्राप्त होती है कि जिस बुद्धि की मांग जिस बुद्धि की प्रार्थना ऋषि और मुनि किया करते थे तो इसमें सबसे बड़ी प्रार्थना यही है कि हे परमात्मन मुझे आप चाहे और कुछ दो या ना दो मुझे ना धन चाहिए मुझे ना ये चाहिए मुझे ना वो चाहिए लोग प्रार्थना के समय बहुत सारी मांगे रखते हैं हमें ये भी चाहिए हमें वो भी चाहिए हमें यह भी चाहिए सस्ती प्रार्थनाएं करते लोग सस्ते लोग सस्ती प्रार्थनाएं करते लेकिन साधक कहता है कि नहीं हमें और कोई विशेष कुछ नहीं चाहिए हमें तो आप एक चीज दे दीजिए जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वो है सद्बुद्धि बुद्धि तो सबके पास है बुद्धि एक पागल के पास भी होती है पर वो उस बुद्धि से क्या करता है उस बुद्धि से वो अराजकता फैलाता है उस बुद्धि से अनेकों का आपकार कर देता है बुद्धि तो हिटलर के पास भी थी बुद्धि तैमूरलंग के पास भी थी उस तैमुर ने क्या किया हजारों लाखों लोगों का कत्ल करके और सिरो, और सिरों की मीनारे ढाल दी सिरों की मीनारे खड़ी कर दी बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा तो बुद्धि तो उनके पास भी थी वैसी राज बुद्धि हमें नहीं चाहिए औरंगजेब और जैसी बुद्धि हमें नहीं चाहिए हमें बुद्धि चाहिए ऋषियों वाली हमें बुद्धि चाहिए देवों की बुद्धि चाहिए जिस मार्ग से देवता लोग चलते हैं जिस मार्ग का वर्ण देव लोग करते हैं हमें वो बुद्धि चाहिए तो इसमें बताया गया है कि हे परमात्मन हमें दिव्य मार्ग पर चलने वाली बुद्धि को प्रदान कीजिए ताकि मैं स्वयं अपने साथ में प्रसन्न रह सकू आदमी स्वयं के साथ भी बहुत दुखी रहता है स्वयं के शरीर को देखकर इच्छा पूर्ति ना होने पर कामना में विघ्न पड़ने पर जैसा चाहूं वैसा ना होने पर आदमी बहुत दुखी रहता है आप सब अनुभव करते होंगे उस समय हमारी संध्या भी कोई सहायक नहीं बनती हम सोचते हैं अभी संध्या कर रहे हैं फिर भी हम दुखी क्यों हैं हमारी सोचने की शैली ही गलत है और संध्या करने से हमें परमात्मा से सोचने की सही शैली ठीक शैली ठीक सोचने का ढंग हमें परमात्मा से प्राप्त होता है और जिसको सोचने का ढंग ठीक आ गया वो हर परिस्थिति में अपने आनंद को कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं प्राप्त कर ही लेता है इसलिए परमात्मा से वही वक्त प्रार्थना करता है कि हे परमात्मन ना तो मैं अपने से दुखी हूं और ना मैं दूसरे को दुखी करूं जो व्यक्ति अपने से दुखी है वो दूसरे को सुखी कर सकता है हम आत्मरीक्षण कर सकते हैं जो व्यक्ति स्वयं से ही परेशान है स्वयं ही द्वंद में उलझा हुआ है क्रोध में ईर्ष्या में द्वेष में घृणा में तरह तरह की बीमारियों में उस व्यक्ति से आप आशा कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आपको आत्मिक शांति देगा आपको सुख देगा आपके आनंद की वृद्धि करेगा आपको रोते हुए चेहरे को हंसा देगा नहीं रोते हुए हंसते हुए चेहरे को रुला तो देगा हुए चेहरे को रुला तो देगा लेकिन रोते हुए चेहरे को हंसा देने का काम ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जो आदमी खुद से दुखी है और गीता में श्री कृष्ण ने शायद ऐसे कुल, ऐसों के लिए कहा है आत्म रही बंधु तुम अपने ही मित्र हो आत्मापु तुम अपने ही शत्रु हो तुम्हारा दूसरा कोई मित्र शत्रु नहीं तुम अब खुद ही अपने मित्र हो खुद ही अपने शत्रु हो तो कहा कि हे भगवान हमें देव मार्ग पर चलने वाली बुद्धि दीजिए जिस मार्ग पर चलने वाले देव लोगों ने इस संसार में आनंद का प्रकाश किया था लोगों के लिए उन्होंने मार्ग बनाया उन्होंने एक ऐसा मार्ग बनाया जिस पर चलकर के व्यक्ति अपने जन्म को सार्थक कर लेता है वैसी ही बुद्धि हे परमात्मन हमें आप दीजिए तो इस परमात्मा इस मंत्र में विशेष रूप से गायत्री मंत्र में परमात्मा से विशेष रूप से बुद्धि की प्रार्थना की गई है कि हमें कैसी बुद्धि चाहिए सुबुद्धि चाहिए एक इंजीनियर है बुद्धि उसके पास बहुत अधिक है आ, सही नक्शा बनाएगा और उसको कह दिया कि मेट्रो का पुल बनाना है और पता लगा अगले साल में रह गया एक बरसात में चला गया क्योंकि बुद्धि तो उसने खूब लड़ाई थी ना फिर कमी कहा थी कमी थी उसकी सदबुद्धि में सदबुद्धि नहीं थी उसे लोगों के जान माल की परवाह नहीं थी लोग मरे तो मरे लोग तो कीड़े मकोड़े हैं मरे तो मरे मेरा घर भरना चाहिए ये उस इंजीनियर की मानसिकता एक मिलावट करने वाला व्यापारी है करता है मिलावट लोग मरे तो मरे मेरा घर भरना चाहिए प्लास्टिक के चावल आ गए हैं आपको पता होगा प्लास्टिक की चीनी भी आ रही है और हम खा भी रहे होंगे तो हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि कौन लोग हैं इनको आप ये कहेंगे कि ये सद्बुद्धि वाले हैं इनको आप ये कहेंगे कि ये परमात्मा के भक्त हैं और इनमें से हर कोई परमात्मा का भक्त है ये भी एक महान आश्चर्य है संसार के साथ आश्चर्य तो है ही आत्मा ये महान आश्चर्य और है इन में से हर आदमी किसी ना किसी का भक्त है कोई काली का है कोई महाकाली का है कोई दुर्गा का है कोई भैनों का है कोई ब्रह्मा कुमारी का है कोई फलाने का है कोई दिमागी का ये सारे भक्त हैं और इन भक्तों की ये हाल है तो धर्म किसे कहेंगे क्या इसी का नाम धर्म है क्या वेद कहता है इसका नाम धर्म नहीं है अगर ऐसा धर्म है तो वेद कहता है ऐसा अगर धर्म है तो तुम नास्तिक बन जाओ लोग कहते हैं तुम नास्तिक हो बड़ी खुशी की बात है प्रसन्नता अनुभव करो कि ठीक है हम नास्तिक हैं क्योंकि तथा धर्म से तो नास्तिक होना ही अच्छा है धर्म वो है जो जब आदमी अपने लिए जहां हित की सोचता है वहां वो दूसरे के लिए भी उत, उसके ही बारे में उतनी ही हित की कामना करता है वो है धर्म धर्म इसका नाम नहीं टीका लगा के चल पड़ेगी राम नाम की चदरिया उड़ ली गायत्री मंत्र का दुपट्टा उड़ लिया टोपी लगा ली ओम के नाम की चल पड़े साहब बड़े भक्त हैं बड़े पंडित जी हैं ये धर्म नहीं तो इससे अगला मंत्र हम लेंगे अगला मंत्र है आचमन मंत्र आचमन मंत्र है सन्नो देवी रविष्टे तो पहले हम मंत्र का पाठ करेंगे और उसके बाद में उसका थोड़ा सा भावार्थ पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप लोग आवृत्ति करेंगे ओनो देवी रविष्टया बोलिए ओ शनो आपो भु पीत शयों रवि स्रवंतु न एक बार फिर से बोलेंगे ओनो देवे रविष्टया शनो देवे रवि आपो भु पीत शयों रवि स्रवंत न अब मैं इस मंत्र को पूरा बोलूँगा शो दविष्टया आपो भु पीतों रवि स्रवंत न दुराइय ओं शो भीत शयों रविवत न इससे पहले मैंने जो गायत्री मंत्र के संबंध में आपके सामने कुछ विचार रखे ऋषि दयान जी महाराज ने गायत्री मंत्र का संबंध कुछ क्रिया से जोड़ा कुछ विनियोग से जोड़ा विनियोग का मतलब एक तो मंत्र होता है और मंत्र के साथ में जिस क्रिया को हम जोड़ते हैं उसको विनियोग कहा जाता है तो यहाँ पर गायत्री मंत्र का विनियोग जोड़ा है कि जिस व्यक्ति के चोटी हो जिस माँ बहन के बाल खुले हों और वो संध्या करने की तैयारी कर रही हो तो ऐसी स्थिति में एकांत शांत शुद्ध स्थान में बैठ करके मन को राग द्वेष से रहित करके राग द्वेष को छोड़ करके अपनी जो खुली चोटी है खुले बाल है उसको अच्छी तरह से बांध ले अगर पुरुष है और उसके चोटी है जैसे हमारे ब्रह्मचारी चोटी रखते हैं मैं भी रखता हूं मेरी तो थोड़ी छोटी है इनकी बड़ी है ये जवान आदमी है तो कहते हैं कि ये जो चोटी है संध्या के करने से पहले इस मंत्र से आप शिखा में गांठ बांध लीजिए क्यों वो इसलिए क्योंकि अगर कोई माँ है बहन है और वो बाल खुले हुए बैठी है संध्या कर रही तो उसके बाल उड़ेंगे ऐसे करके उड़ेंगे और उससे संध्या में व्यवधान आएगा उड़ेंगे यहां आएंगे ऐसे आएंगे तो इसलिए जैसे योग दर्शन में कहा है कि योग क्या है योग वृत्ति निरोधा भाई वृत्तियों को रोको वृत्तियों को बांधो तब तो योग कर सकोगे ना वृत्तियों को खुली छोड़ रहे हैं और फिर आशा लगाए बैठे हैं कि मैं योग ध्यान करूं ये कैसे संभव है तो ऐसे ही वहां पर स्वामी जी ने निर्देश किया है कि अगर स्त्री है तो अपने बालों को बांध ले और पुरुष अगर चोटी रखते हैं या बाल बड़े बड़े हैं तो उनको भी चाहिए कि बालों को व्यवस्थित कर लें और उसके बाद उस अगली क्रिया करें अगली क्रिया के लिए कहा कि जो सन्नो देवी का जो मंत्र है इसका संबंध हमारा आचमन से है इसमें हम तीन आचमन करते हैं लेकिन साथ में स्वामी फिर ये भी लिखते हैं कि अगर आपका गला ठीक है गले में खरखराट नहीं है गले में कोई कफ नहीं है तो ऐसी स्थिति में बिना आचमन के भी इस मंत्र को पढ़ा जा सकता है लेकिन अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो सामने एक शुद्ध पवित्र जल रख करके और इस मंत्र को पढ़ने के बाद हम तीन बार आचमन करते हैं और तीन बार आचमन करने के बाद और फिर इसके भाव पर हम ध्यान करते हैं विद्वानों ने दो तरह से इसके अर्थों पर विचार किया है इसमें भी आप विनियोग देखेंगे हालांकि इस मंत्र के अंदर आचमन का कोई संकेत नहीं है कि आचमन करिए विद्वानों ने विचार किया है कि इस मंत्र के अंदर जो आप शब्द आया है आप शनो देवी रविष्ट है आप तो आपा का अर्थ परमात्मा भी होता है आप भी व्याप्त जो सब जगह है जिसकी सत्ता सब जगह है सब जगह जिसकी उपस्थिति है और आपा का अर्थ जल भी होता है तो यहाँ पर जल पड़ जब हम इस मंत्र को लेकर के और आशमिन की क्रिया कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका विनियोग हम जल की क्रिया के साथ कर रहे हैं तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं एक तो परमात्मा परक दूसरा दल ये जो जो आप जल परक है तो दोनों में से दोनों अर्थ करने में कोई बुराई नहीं है कोई किसी तरह का दोष नहीं है तो ऋषिधरन जी ने इस मंत्र का अर्थ किया है परमात्मा परक यानी परमात्मा की ओर ले जाने वाला इसमें सबसे पहला आया है शनो देवी रविष्ट आपा देवी आपा देवी का अर्थ है एक धातु है पाने की दिव क्रीड़ा मोद मद स्तुति कांति और गतिशु लंबी धातु है वो उस धातु में बहुत सारे अर्थ दिए हुए और इतने सुंदर सुंदर अर्थ दिए हुए हैं कि अगर उन अर्थों पर साधक थोड़ा थोड़ा सा भी अगर विचार करे तो उसको कभी ये ना तो परमात्मा से शिकायत होगी कि मेरा संध्या मन नहीं लगता न अपने से शिकायत होगी कि मेरा संध्या में मन नहीं लगता कहते हैं कि दिवू क्रीड़ा परमात्मा जो है वो जो जगत को खेल करा रहा है क्रीड़ायाम खेल करा रहा है ये खेल क्या करा रहा है पृथ्वी अपनी उसमें घूम रही है सूर्य अपने उसमें घूम रहा है पृथ्वी चार ओर सूर्य के उसमें घूम रही है सब अपने अपने नक्षत्र गति कर रहे हैं सब अपने अपने लोक कर्मों के फल भोग रहे हैं कोई सुखी है कोई दुखी है कोई लूला है कोई अपायज है कोई स्वस्थ है कोई रोगी है कोई बच्चा है कोई बूढ़ा है ये विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं हम संसार में देख रहे हैं यही तो परमात्मा का खेल है तो कहते हैं कि वो परमात्मा जो है वो कैसा है खेल कर रहा है और आनंदप्रद भी है मोद मद हर समय परमात्मा प्रसन्न रहता है इसलिए परमात्मा के लिए आया है कि वो कभी दुखी नहीं होता और जिसने परमात्मा को मान ही नहीं लिया है मानने वाले लोग अलग होते हैं जानने वाले लोग अलग होते हैं मानने वाले तो मानते तो रहते पर वो भी करते रहते हैं जो नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने माना हुआ है मान लिया ईश्वर सर्व व्यापक है समाज के दूसरे नियम में मान लिया है तो हम भी मान के चलते मानने में क्या देर लगती है देर लगती है जानने में और करने में जानने में मानने से जानने में ज्यादा देर लगती है और जानने से करने में बहुत देर लगती है तो कहा है कि यहाँ पर वो जो परमात्मा है वो कैसा है मोद प्रसन्न करने वाला है जो परमात्मा का ध्यान करता है उसकी आजा का पालन करता है उसके अनुसार अपने अपने परिश्रम को सही दिशा देता है कहते वो भी प्रसन्नचित रह सकता है वो भी प्रसन्नचित रहता ही है आनंद का स्रोत हमारे भीतर है हम ढूंढ रहे हैं बाहर सुई खोई सुई वो आती ना बुढ़िया वाली कथा कि सुई तो खोई है अंदर और बुढ़िया कहा ढूंढती है बाहर दो नौजवान नौजवान आकर के कहते हैं कि माता क्या ढूंढ रही हो और लाइट भी बुझी हुई सड़क पर लाइट भी नहीं तो कहती की बेटा क्या बताऊ सुई ढूंढ रही हूं तो दोनों लड़के सुई ढूंढवाने लगे पेंट में से हाथ निकाले और सुई ढूंढने लगे फिर दोनों पेंट में हाथ डाल करके सीधे खड़े हो गए और कहा कि माँ ये तो बता तेरी सुई खोई कहा है बोले तो बेटा सुई तो अंदर खोई है कोठरी में तू तो बड़ी पागल है सुई तेरी अंदर खोई है तो ढूंढे आ रही है तेरे जैसा कोई पागल नहीं बुढ़िया ने कहा कि हाँ मेरे जैसा तो कोई पागल नहीं लेकिन तुम्हारे जैसा कोई पागल नहीं तुम सुख ढूंढ रहे हो वहां जहां सुख है नहीं और जहां सुख है वहां तुमने आखें बंद कर रखी है तो जहां आंखें बंद रखी हैं उस अंदर की आंख खोलो तो सुख मिलेगा तो यहां पर कहा है सन्नो देवी रविष्ट हे देवी आपा हे दिव्य गुण वाले हे सर्व आनंद प्रत परमात्मा सन्नो देवी रविष्ट हम आपसे प्रार्थना करते हैं क्या प्रार्थना करते हैं प्रार्थना के बिना तो मिलेगा नहीं कुछ अब प्रार्थना ही कोई करते रहोगे या कुछ हाथ पैर भी हिलाओगे तो परमात्मा कहता है कि मेहनत भी करो इसका उदाहरण एक आपको देते हैं उदाहरण क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं हूं मैं अपना ही उदाहरण देता हूं कई बार तो थो लोग थोड़ा थो थो सा दूसरा हाथ लगा लेते हैं मेरे पास में तीस चालीस किलो वजन है चालीस किलो वजन है और मैं अपने कुर्ते में हाथ डाले खड़ा हूँ और सामने वालों को कह रहा हूं भैया मेरा कोई वजन उठवा दो बड़ी दया करो मैं बूढ़ा हूँ मुझसे उठ नहीं रहा है और मैं कुर्ते कीजिए मैं हाथ डाले खड़ा हूँ अब वो वजन उठा रहे हैं दो लड़के और फिर भी मैं उस उनका कोई सहयोग नहीं कर रहा हूँ वो क्या कहेंगे वो तो वजन उठा करके उस बुढ़े को भी पटक देंगे वजन तो पटकेंगे बुढ़्ढे को भी पटक देंगे कि ये तू पागल है हम दोनों इतना बाहर उठा रहे हैं और तू थोड़ा तो सहयोग कर तेरे सहयोग के बिना कैसे उठेगा तो परमात्मा भी केवल कोई प्रार्थना नहीं सुनता है मन के लड्डू फोड़ लीजिए मन के लड्डू फोड़ते है ना बड़े अच्छे लगते है हम करें कुछ नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा तो इसमें कहा है कि परमात्मा जो है उससे जब हम प्रार्थना करते हैं तो दो चीजें मांगते हैं ब्यास जी की भाषा में कहें महर्षि ब्यास जो महाभारत कालीन है उन्होंने कहा कि भाई संसार को आप दो तरह से समझ सकते हैं बोले एक तो ये भोग भोग खाने में पीने में देखने में लगे रहो लगे रहो जितना लगा जा सके वैसे नहीं देखो तो चश्मा लगा करके देख लो और डबल चश्मे के नंबर वन वालों तो देखो खूब पर देखते ही मत मतलब जिंदगी भर वही तो देखने के बाद सार भी कुछ निकाल लो संसार में क्या है सम सार हम सम में ही फंसे रहते हैं हम सार नहीं निकाल पाते तो भाई सार भी तो निकालो ना तो ब्याज जी कहते हैं कि भाई आप इस धरती पर दो चीजों के लिए जन्म लिए एक तो है कि भोगो क्योंकि इंद्रियों ने परमात्मा को बहिर्मुखी बनाया है उपनिषद में आता है कोई कोई आंख बंद करके अंदर की तरफ मुक्ति की इच्छा करके आंख बंद करता कोई कोई ये नहीं कहा कि सर्वे सब नहीं कोई कोई परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है और हम बचपन से उनको बहिर्मुखी होना सिखाते बच्चा ये खा ये खा ये देख वो देख लाल किला देख पीला किला देख ये किला देख वो किला देख हम ना उसको क्या क्या किले दिखाते रहते है तो कोई कोई कहते हैं कि अंदर आंख बंद करके भीतर जाता है और मुक्ति की कामना करता है तो कहा है कि हम एक तो भोग और दूसरा का अपवर्ग अपर्ग का मतलब मोक्ष एक ऐसा सुख जिसे हम अनुभव करते हैं पर कई बार हमें विश्वास नहीं होता है क्या विश्वास नहीं होता है अरे पता नहीं मोक्ष है भी है नहीं है वैसे हमें लोग पागल बना रहे हैं <laughs> क्योंकि मन में कभी आता नहीं आता नहीं आता है तो आना चाहिए परमात्मा का के ध्यान केवल बंद करके नहीं होगा ज्ञान के साथ ध्यान होना चाहिए नास्ती जानम नास्ती जानम बिना ध्यानम ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होगा तो परमात्मा को पहले ठीक तरह से जान लो मोक्ष को पहले ठीक तरह से देख लो अनुभव कर लो कि है भी या नहीं है जो चीज है ही नहीं और हम उसके पीछे परिश्रम कर रहे हैं तो मतलब क्या है वो तो यही है कि दस फीट यहाँ खोदा पानी नहीं निकला किसान का दस फीट वहां गड्ढा खोदा दस फीट वहां खोदा दस फीट वहां खोदा और पानी के निकल, निकला नहीं और कहा कि महाराज हमारी तो किस्मत ही खराब है अरे एक ही जगह गड्ढा खोद लेता तो पानी निकल आता दस जगह गड्ढे खोदने से तो पानी थोड़ी आएगा तो कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि हम शायद कहीं गलत तो नहीं है ऐसा नहीं है कहते है कि निद्रा में हम जैसे सुख अनुभव करते हैं हमें उस समय किसी बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं होता ऐसे ही हम मोक्ष में सुख का अनुभव करते हैं और उस समय हमें अपने बाहरी शरीर का कोई भान नहीं रहता है होता ही नहीं है भान क्या रहता है होता ही नहीं है तो कहा कि एक तो आपो भवन तो पीत हे देवी आपा हे दिव्य गुण वाले परमात्मा एक तो हमें पीत पूर्णानंद की प्राप्ति कराइए दूसरा कहा अभिष्टे जो हम चाहते है वो प्राप्त कराओ संसार में तो जो हम चाहते हैं वो मिले तो कहते हैं कि शनो देवी रविष्टे आपो भवंतु पीत शय्यो रवि श्रवंतुना तो कहते हैं कि शन्ना भवं तुना ये हमारे लिए कल्याणकारी है और अंत में क्या कहा संयो रवि या हमारे लिए अभिश्रवंतु शन्ना आनंद की वर्षा हो कैसे कल्याण वाली वर्षा हो परिवार में वर्षा होती है ना कैसी होती कटु शब्दों की वर्षा होती रहती परिवार में एक दूसरे के ऊपर टोन कसते रहेंगे एक दूसरे को कटु शब्दों से प्रताड़ित करते रहते हैं फिर कहते हैं जी तनाव है जी डिप्रेशन है अवसाद है न जाने क्या क्या आजकल अंग्रेजी में नाम दे दिए हैं लोगों ने ये तनाव ये डिप्रेशन ये टेंशन ये इन, ये सब हमने खरीदे हमने लिए है ये हमें कोई नहीं दे रहा है हम अपनी सोच को बदल ले हम अपने दोषों को देख लें दोषों को आंख खोल करके अच्छी तरह देख लें जैसे मलेरिया का कीटाणु आदमी कैसे देखता है ऐसे देखोगे तो नहीं दिखाई देगा वो डॉक्टर क्या करता है खून लेता है थोड़ा और फिर वो उस पर वो प्लेट पे लगाता है फिर माइक्रोस्कोप से देखता है तब देखता है कि हाँ कोई कीटाणु है कि नहीं है। तो ऐसे हम अपने दोषों को देखेंगे और ये देखेंगे हम अपने भगवान की सहायता से तो जब हम भगवान की सहायता से हम अपने एक एक दोस्त को देखते चले जाते हैं आप खोल खोल करके कि मेरे व्यवहार से लोग परेशान तो नहीं है मैं एक तरफ तो संध्या कर रहा हूं और दूसरी तरफ फिर दूसरी तरफ मेरी दूसरी संध्या भी चल रही है लोग कहेंगे क्या संध्या करता है इसकी संध्या ढोगा क्योंकि व्यवहार में तो संध्या का कोई प्रभाव मालूम नहीं हो रहा है तो व्यवहार में भी संध्या का प्रभाव हमारे आए क्या प्रभाव आएगा तो संयो श्रवंत ना सब दिशाओं से हमारे ऊपर आनंद की प्रसन्नता की मूसलाधार वर्षा हो जाए जैसे रिमझिम रिमझिम वर्षा होती ना तो जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें तो बड़ा अच्छा लगता है कपड़े उतार के अपना घूमते रहते इधर उधर जो बीमार है जो अस्वस्थ है वो कहते कि नहीं नहीं बाहर निकलोगे तो जुकाम हो जाएगा तो ऐसे ही रिमझिम रिमझिम जो आनंद की जो वर्षा है वो हमारे अंदर सब तरफ से हो पूरब दिशा से हो पश्चिम दिशा से हो उत्तर से हो बाएं से हो दाएं से हो सब तरफ से हो और ये कब संभव होगी जब हम अपने मन के अंदर सब दिशाओं में मन की सब दिशाओं में परमात्मा के आनंद को परमात्मा के चिंतन को परमात्मा के ज्ञान के दीपक को जब हम प्रज्ज्वलित कर लेंगे दीपक प्रज्वलित कर लेना ये कोई छोटा काम नहीं है परसों का अंधकार है एक कमरा ऐसा बंद है जो हजारों वर्षों से उसको खोला नहीं गया है उसमें धुआं है धूल है मकड़ियां हैं, कबूतर है चमगादड़ हैं और दिन में भी वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो जब तक उसकी हम सफाई नहीं करेंगे वो कमरा हजार वर्षों से बंद है खोलते ही उसमें बदू आती है उसमें न जाने क्या क्या है तब तक उस कमरे में दीपक भी जलाओगे तो पूरा कमरा प्रकाशित तो नहीं होगा वो तो दिखाई नहीं देगा क्या हो रहा है। तो ऐसे ही अपने मन की सफाई के लिए अपने मन की शुद्धि के लिए अपने मन को सही चिंतन देने के लिए ये हमारे लिए संध्या वैसे ही आवश्यक है संध्या का मतलब कई बार लोग रूढ़ी भी समझ लेते हैं ये, ये, ये भी बात आपको बता देता हूं संध्या का मतलब ये जो इसमें मंत्र दिये है यही नहीं समझना चाहिए ये तो एक विधि विधान है एक विधि दी हुई है इसमें लेकिन हम किसी भी वेद मंत्र का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के और उसके ऊपर हम गहरा चिंतन करते हैं उसमें डूब जाते आनंद में उसके संबंध में तरह तरह से विचार करने लग जाते हैं परमात्मा के कि किसी एक मंत्र का टुकड़ा लेकर के भी वो भी संध्या है कुछ लोग कहते साहब इतनी लंबा लंबी संध्या तो हमें आती नहीं है तो क्या करें संध्या करना बंद कर दे नहीं संध्या करना बंद मत करो गायत्री मंत्र याद कर लो गायत्री मंत्र भी अगर याद नहीं है तो ओम तो याद होगा उस ओम पे ही चिंतन कर लो ओम इतक्षरम उद्गीतम उपासित ऋषियों ने ओम को उद्गीत का और इसी को गाया इसी को गा करके वो दुखों से तर गए तो ये आज मैंने आपके सामने दो मंत्र रखे और आगे की कक्षा इसी तरह से हमारी चलती रहेगी और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि समय पर इस कक्षा में आए ताकि आप लोग भी इस कक्षा का विशेष लाभ ले सकें और मैं भी अपनी उपयोगिता का आपको विशेष लाभ दे सकूं इन्हीं शब्दों के साथ